अवस्था परिणाम एवं पुनर्विधानं पुनर्व्युत्थान चल रहा था एवं पुनर्विधानं उपस्य मानम अनागतम लक्षण हित्रा धर्मत्व मरिजिक्रांत वर्तमान लक्षण प्रतिबंधम सबसे पहले निरोध अवस्था का बताया था जो निरुद्ध होता है वह अपने अनागत लक्षण रूपया दवा को त्याग करके जिसको प्रथम लक्षण माना जाएगा और अनिक्रांत धर्मत्व को अतिक्रमण किए बिना ही वर्तमानता को वो प्राप्त कर जाता है जैसे वर्तमान, अभी आपका चित्त मान लिये सुन रहा है सुनने के कारण से वो अभ्युत्थान में है अभ्यत्थान में का मतलब निरुद्ध क्या है जब ध्यान करोगे कुछ करोगे तो मन को रोकोगे किसी वृत्ति विशेष रहित कर दोगे वो निरोध होगा उसका तो निरोध अभी है नहीं अनागत अवस्था को प्राप्त है अभी वो अनागत है उसको कहते अनागत लक्षण वा निरोध वो निरोध की पहला अवस्था है क्योंकि आप वित्वांश उसमें जा रहे हैं अब उसको त्याग करके अब निरोध जब वे कार्य करने लग जाए निरोधाकार वृत्ति बन जाए तब उसको क्या कहेंगे निरोध वर्तमान लक्षण को प्राप्त कर गया उसको ने कहा था अनागत लक्षण को त्याग करके है अपना धर्म का रूप को अनिक्रमण करता हुआ वो वही का वही है लेकिन धर्म को अतिक्रमण न करते हुए वर्तमान लक्षण को निरोध प्राप्त कर गया था तारस उस वर्तमान लक्षणता को प्राप्त करने का नाम उस निरोध का द्वितीय क्षण था उसी प्रकार से विस्थान में भी समझिए है। भी त्रिलक्षण वाला के माध्यम से ग्रहण होता है उस पहले वर्तमान लक्षण था उसका उसको उसने त्याग दिया और वो अनागत लक्षण को प्राप्त कर लिया। जब निरोध अनागत को था वो वर्तमान हुआ जब निरोध चल रहा उस समय क्या हो गया पूर्व में क्या था विधान वित्त क्या हो गया अभी वापस अनागत में चला जाए जो था वो अतीत हो गया अब दोबारा वित्थान अनागत भी है जो था वो अतीत हो गया वर्तमान निरोध में हम आ गए हैं फिर उत्थान आने वाला हो तो क्या होगा उस उत्थान वो क्या कहेंगे अनागत कहेंगे उसको पर कहा था जो वर्तमान लक्षण इतना ये था ना पूर्व में वर्तमान लक्षण को त्याग करके फिर अपना धर्मत्व का अतिक्रमण करता हुआ अतीत लक्षण को उसने प्राप्त कर लिया वही उसका तीसरा अभियान था वात को प्राप्त करना तीसरा है पहला है अनागत अवस्था दूसरा वर्तमान कहा जाएगा और तीसरा अतीतता को प्राप्त करना। अब जो वर्तमान था वो वित्तान वो हो गया अतीत और वित्तान का अतीत होने का मतलब क्या है वो उसकी तीसरी अवस्था को प्राप्त कर गया तो पहले वर्तमान जो था उसको हम कहेंगे उसको द्वितीय द्वा और वह जो वर्तमान में नहीं था निरोध काल में जो विद्यमान वित्तान वो प्रथम अवस्था है अनागत अवस्था है जो ले रहे हैं अनागत अवस्था को प्रथम लेंगे अध्वा वर्तमान अवस्था को द्वितीय और अतीतता को प्राप्त होना यह तृतीय निरोध में भी है और वित्तान इस प्रकार से निरोध विथ्थान, निरोध, विरोध विद्थान चक्र चलते रहेगा। अब जागृत में आप हैं इसे वित्थान चल रहा है तो सो जाओगे तो निरोध में चला चलागे चक्र चलते रहता है प्रतिदिन कई बार आठ में भी कई बार हो जाता है पढ़ते सुनते सुनते कई लोग यूं चले जाते हैं अलोध में चले गए देखो प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया प्रैक्टिकल योगा हो गया प्रयोगात्मक योगा समाधि में पहुंच गए तो इसलिए यहाँ प्रगति एवं ठीक जैसा उसको समझे उसी प्रकार प्रदात पुनर्विथानम उपसंपत्ति मार दो बारह जो विान आने लगता है तो उसकी जो अनागत लक्षण वो जो अनागत विनागत लक्षण स्थिति को त्याग करके पिता ने क्या किया धर्मत्व वर्तमान लक्षण प्रतिबंध धर्मत्व को अतिक्रमण किए बिना अपना जो स्वरूप को अतिक्रमण किए बिना वो वर्तमान लक्षणता को प्राप्त कर गया ये स्वरूप अभिव्यक्त हो सत्या व्यापार जहाँ पर जिसका लक्षण में जिस अध में यह विधान अपने स्वरूप को विभ्यक्त करके विभिन्न प्रकार व्यवहार के योग्य हो जाता है एसित द्वितियों इस विधान का दूसरा क्र है हमेशा वर्तमान को क्या ले रहे? दूसरा न चाह अतीत अनागताप्याम लक्षणाभ्याम विभुक्तम लेकिन अतीत और लक्षण जो है से वो विभुक्त भी नहीं होता परस्परिक से संबद्ध है एवं पुनर्ोधा एवं पुनर्विथानम की परंपरा ऐसी जो है धारा चलती है बार बार निरोध होगा फिर विद्वान होगा फिर निरोध फिर उत्थान है यह दो बोल दिया और जागरण को लेकर के स्वप्न में पीछे जोड़ लेना वो भी जागरण के समान होता है अंतर इतना यह है इंद्रिय सापेक्ष है वो इंद्रिय निरपेक्ष है एंड है दोनों में वित्थान की अवस्था एक वस्तु में वित्थान है एक वासना में वित्थान है, है दोनों इसलिए दो भाव में ले लिया और निरोध दो नाम से तथ तथा अवस्था परिणाम तथा अवस्था परिणाम इसी प्रकार से अवस्था संबंधी परिणाम का कर, वर्णन करने जा रहे हैं ये हो गया पहला जो लक्षण परिणाम लक्षण से आता त्रिवि आतात्पर्य त्रिवी काल अनागत काल वर्तमान काल और अतीत काल काल को लेकर अब अवस्था लेकर को कौ तद निरोध क्षणेश निरोध संस्कार बलवंतोन्दे दुर्बला विधान संस्कार धर्म अवस्था परिणाम दुर्बल प्रबल होना ये क्या है अवस्था परिणाम निरोध क्षण में निरोध काल में जो निरोध संस्कार क्या हो गए बलवान होकर कार्य कर रहे हैं और अब विधान संस्कार दुर्बल होकर के अनभिव्यक्त होकर के पढ़ाओ अभिभूत होकर पढ़ाओ और उसमें उसको क्या कहते हैं केदार चीजावस्थितियों का नाम अवस्था परिणाम है धर्मों का अवस्था परिणाम जो धर्मियों का भी होता है तत्व धर्मीण हो धर्म परिणाम धर्मान लक्षण परिणाम लक्षणान भी अवस्था भी परिणाम धर्मियों का परिणाम धर्म के परिणाम के आधार पर निर्णय जैसे सोना एक धर्मी है सोना चांदी यहाँ सोना मैंने सो जाना नहीं सोना में सोना चांदी वाला जो सोना है वो है धर्मी उसे आपने आभूषण बना दिया उसका धर्म में परिणाम हो गया आभूषण क्या धर्म है या धर्म जो हिंदू धर्म नहीं लेनेगा लेगा मैं भी बोल चुका हूँ क्या धर्म का तात्पर्य उसके आकार विशेष रूप है रस है गंध सब धर्म नहीं लेते घट भी घटगंध भी घट रूप में सब धर्म से ही बोध है धर्मी कौन होगा मिट्टी जीवन उनके यहाँ सिद्धांत है इसी आधार पर समझना है इसने जो धर्मी है वो धर्म लक्षण परिणामों के कारण से धर्मी में भी परिणाम हो गया आप कहेंगे अब सोना नहीं है क्या हो गया एक कुंडल हो गया यदि भी सोना का करके नहीं बन सकता या सोना को नाश करके कुंडल बन जाए ऐसा नहीं हो सकता लेकिन फिर भी व्यवहार में क्या होगा एक कुंडल है सीधा हो कुंडल है जिसे भोजन पढ़ते हैं ये तो वो नहीं कहते पृथ्वी है मिट्टी है, है खाओ ए, खाओ है? नहीं हम कहेंगे दाल है सब्जी है, है तो मिट्टी का बना हुआ मेरे परोसने वाला ये तो कहेगा लड्डू खाओ लड्डू है नहीं कहे मिट्टी है खाओ ऐसा कोई नहीं व्यवहार करता कार्य जब संज्ञा लेते हैं उस समय कारण का स्वरूप का हम बिल्कुल ही खत्म यद्यपि वो नष्ट नहीं है व्यवहार में कपड़े उड़े कार्य स्वरूप को लेकर व्यवहार हम करते हैं उस स्थिति को बताए धर्मियों का ऐसा आते हुए क्या हो गया धर्मी का जो परिणाम अपने आप में होता नहीं है धर्मी का कोई परिणाम नहीं होता वास्तव में। लेकिन धर्म का परिणाम होने से धर्मी में परिणाम का व्यवहार हो गया इसी प्रकार से धर्मों का भी परिणाम क्या है लक्षणों के परिणाम से ही धर्म का परिणाम व्यवहार हो कोई तो हो गया कोई नागत हो वर्तमान हो गया उसके अगर एक की दृष्टांत में बाद में घटा के बताएंगे को। और लक्षण लक्षणों का परिणाम अवस्था भी परिणाम अवस्थाओं का परिणाम को लेकर लक्षण में भी परिणाम हम मानते हैं एवं धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ही शून्य न क्षण भी गुणवृत्तम अवतिष्ठ इसलिए पूर्व संशय होता है ना कि वो निरोध चित्त का ऐसा होगा उस अवस्था में चित्त का स्वरूप क्या होगा क्योंकि गुण का स्वभाव है चला वृत्तम एक क्षण शान भी शांत नहीं बैठ सकता गीताजी विश्ले का क्षण अपने जाप्त किया कर्म कर तो एक क्षण भी चुपचाप है बिना कर्म के नीरस उसका स्वभाव है ना मन का स्वभाव इंद्रियों के का स्वभाव है अंतर्ण का स्वभाव है वो अपना गुण परिणाम होते रहेंगे या तो धर्म परिणाम हो रहा है चाहे लक्षण परिणाम हो रहा है चाहे अवस्था परिणाम हो रहा है कोई ना कोई होती ही रहता है इन तीनों के बिना धर्मी कभी रहता नहीं इसलिए कहते कि देखो ये जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ही शून्यम क्षणम अपनी न गुणवृत्तम इसलिए जो गुण समूह है ये एक क्षण भी इनके बिना नहीं हो सकता चलन जो इनके सिद्धांत साढ़ की चलन चुनवृत्तम गुण जो प्रचार है गुण समूह है उनका स्वभाव है कि वो चल है निरंतर परिणामशील है गुण स्वभाव इन प्रवृत्ति कारण भुक्त गुणानाम गुणों के प्रवृत्ति कारण इनके गुणों के आप खुद के स्वभाव है कोई दूसरा उसको तो प्रवर्तन नहीं कराता उनके खुद के स्वभाव ऐसा है वो करते रहते आप कुछ बोलो न बोलो आप चलिए सड़क कुत्ता भोगना शुरू करे उसको स्वभाव है अभी आपने कहा क्या पों को यह होने थोड़ी बोल रहे पंको कुछ नहीं, नहीं जंगल में जाइए आप कुछ बोलिए ना बोलिए और बंदर है आप क्या करोगे हैं आदमी आदमी तो भी स्वभाव होता है जब हमने पशुओं का दृष्टान दिया इन आदमियों में भी होता है एक को देख दूसरा देख के बड़ा चलता है इक्कीवा के पाठ में विद्वान हो जाएगा भगाओ यार यहाँ ऐसे वापस तना से चलते रहता है गुटबाजी चलते हैं हैं राजनीति करते हैं वो वहाँ बहुत बढ़िया वहाँ चलो बोलेंगे उसको वहाँ ले जाएंगे उसको वहीं छोड़ के आ जाएंगे खुद वापस बड़े चालाक है उसको तो बर्बाद होने दिया वहां पे और खुद भागा वापस न घर के न घाट के बना के छोड़ देते हैं मनुष्य में कम नहीं है सब तो इसलिए कहते सब परिणाम क्यों होता है उसके स्वभाव गुणान स्वाभाविक अनुभव गुणों के जो प्रवृत्ति का कारण उनके गुण के स्वभाव ही है ये बात हम पहले ही कह चुके उत्तम कहते तेना भूत धर्म धर्मी भेदात त्रिविध परिणाम हो वही भूतों में और इंद्रियों में धर्म और धर्मी का भेद को लेकर के तीन प्रकार का परिणाम निरंतर होता है ऐसा समझना चाहिए परमार्थ दोस्तों एक परिणाम परमार्थ तो क्या है परिणाम तो एक ही है क्योंकि संबद्ध है ना धर्म परिणाम लक्षण परिणाम से लक्षण परिणाम जय है अवसर परिणाम से अवसर परिणाम के कारण से धर्म में फिर परिणाम होने के कारण धर्म परिणाम मान लेते हो ये तो आपस में संबद्ध होने गणाते परिणाम तो एक ही माननी चाहिए धर्म ही सर्वमात्र धर्म क्योंकि धर्मी का स्वरूप ऐसी अतिरिक्त धर्म को स्वतंत्र वस्तु नहीं है धर्मी विक्रिय धर्म द्वारा प्रपंचते धर्मी की विक्रिया को ही धर्म द्वारा लक्षण द्वारा अवस्था के द्वारा इन तीन के माध्यम से हम विस्तार ऐसी समझाने का प्रयास करते हैं। है तर्मी वर्तमान अतीत अनागत वर्तमान न द्रवी अत्म इसलिए धर्मी में विद्यमान जो धर्म धर्मी में विद्यमान जो धर्म उस धर्म का क्या हो रहा है तीन अवस्थाओं में तीन लक्षणों में कौन लक्षण अतीत लक्षण अनागत लक्षण वर्तमान लक्षणों में अध्य माने सो भाव अन्यत्म काल में परिवर्तनशील को होता हुआ उसके भाव में अर्थात संस्थान भेद में फिर अन्यता अन्यता होते जाता है वह स्वर्ण में विद्यमान एक था पहले कुंडल उसको गला दिया माला बना दिया माला को गला दिया फिर अंगूठा बना दिया अंगूठा को गला दिया कुछ और बना दिया लेकिन धर्मी तो वही है लेकिन उस धर्मी में विद्यमान जो कुंडल नामक धर्म था वो वर्तमान था और उस वर्तमानता से युक्त जो कुंडल नामक धर्म को आपने अतीत में बिठेल दो अतीत तो में कब जाएगा जब अनागत जो कोई दूसरा माला वो अनागत से, है ना वो वर्तमान को प्राप्त कर रहा उसमें समय धर्म तो परिणाम हुआ धर्म ही तो सोना वही है इसी प्रकार से कुंडल में भी मान लीजिए लक्षण तो वही है वर्तमान में ही है हैं? लक्षण तो वर्तमान में अवस्था परिणाम हो सकता धर्म वही है और लक्षण भी वही रह गया अवस्था अलग हो कहेंगे ये तो भाई चार साल पुराना कुंडल है पुराना हो गया ना वो नवा अभी हाँ। अभी नया पैदा हुआ है नया अभी-अभी बना हुआ है इसर के जो व्यवहार होते हैं तो अवस्था को लेकर के परिणाम हो गया कुछ न कुछ होते रहेगा परिणाम निरंतर होता है यथा अभी दृष्टांत ले रहे देखो इस द्रव्य में अन्यथा तो नहीं धर्मी में अन्यथा नहीं है धर्म में ही केवल अन्यथा होता है था स्वर्ण भाजन अन्य अन्यथा माणस्य भाव भाव भवति बहुत न सुवर्ण निदात्म स्वर्ण में कल जो भाजन था कोई बर्तन आदि था उसको भेदन कर डाला आपने और उसके अन्यथा क्रिय माणस आपने उसको जो कुंडला कुछ और बना दिया बनाने से अब भाव क्या हुई मैंने धर्म की अन्यथा हुई ले धर्मी का स्वर्ण उसमें अन्यथात्म नहीं होता इस बात को नहीं मानने वाले बौद्ध क्षण विज्ञानवादी है ना वो तो विज्ञान ही परिणाम को प्राप्त कर दे धर्म ही परिणाम को प्राप्त होता है मान और धर्म सब कुछ उसमें परिकल्पित मानते समृद्धि से उपस्थित है वास्तविक बौद्धा पराहा धर्म अनभ्यधिको धर्मी पूर्व तत्व अतिक्रांता अनिक्रमात्त क्योंकि उनके अवयवी नाम को वस्तु ही नहीं ना धर्मी कैसे माने जाओ जिसे धर्म जो अवयव है अवयव का ही परिणाम अवय की धारा उसी में अवयित्व का धर्मित्व की विधान धर्म धर्म में उनके यहां स्वतंत्र नहीं है लेकिन उनके धर्मी नाम का वस्तु ही नहीं विचित्रता ही है हमारे यहां धर्म धर्म में स्वतंत्र नहीं क्योंकि धर्मी वस्तु है उसे धर्म अवस्था लक्षण परिणाम को प्राप्त होते रहता है उनके यहाँ ऐसा नहीं उनके यहाँ जो धर्म रूपा अवय रूपा जो विज्ञान उसकी धारा चलते रहता है उसे धर्मित्व का ध्यान परमाणु पुंज ही उनके यहाँ सब कुछ है अलग कोई अवयवी पदार्थ बौद्ध नहीं मानते इसे करते की देखो ये जो यहाँ पर बौद्ध अपरा अपर में बहुत धर्म अरबील को धर्मी धर्म से बढ़कर कोई धर्मी नाम का वस्तु ही नहीं है अवयव से भिन्न कोई अवयवी नाम का चीज नहीं है पूर्व तत्पर अतिक्रमा क्योंकि जो पूर्व उसका अपना स्वरूप होता है अवयव का जो स्वरूप है उसका अतिक्रमण तो हुआ नहीं आप भले बोल दो धागा कपड़ा हो गया अरे धागा तो धागा ही है अभी भी आज जब बोल रहे हो कपड़ा है तब भी क्या है वो धागों का ही समूह है अरे ढेर नहीं है वो आतान बिता विशेष हो गया इतना ही तो है न तो धागा अभी धागा खत्म हो गया तो धागा ही है आपके दिमाग के वजह ना वो कपड़ा करके पकड़ लिया है उसी कपड़ा को दर्जी दर उधर काट पुट के जोड़ जाड़ देता है कुर्ता। अरे अभी तो बोल रहा था दो, दो दिन पहले कपड़ा बोल रहे है। कुर्ता है? वो ही ही हो कुर्ता? वो वही चीज है। ये ना वो जो सुनाता हूँ ना इसीलिए हम भी बने धागे से तुम भी बने धागे दो भी कहा पैंक से दो भी कहा पैंक से धोती कहता है पैंक से हम भी बने धागे से तुम भी बने धागे से सिर्फ फर्क इतना है तुम खोलते हो आगे से हम खोलते हैं पीछे, <laughs> तो है तो धागे की लड़ाई और कुछ नहीं ये मतलब जो हम श्रेष्ठ हम श्रेष्ठ कर लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों धागे के उस हिसाब से तो नया और आपको सब बिल्कुल ठीक है उनकी नया तो खैर अवय अवय दोनों अलग अलग मानते हैं ये तो अवय समूह ही सब कुछ है अवय भी नाम भी नहीं मानते उनके हिसाब से पूर्वापरावस्था भेदम अनुपति कौटस्त में परिवर्तित यदि अनु दोषारोपण करते यदि आपका कोई अनुभ नाम का वस्तु है धर्मी नाम का वस्तु है स्थिर वस्तु है स्वर्ण नाम का चीज फिर तो टस्थ हो जाएगा नित्य हो जाएगा वस्तु पूर्वापरावस्था वेद वेदम अनुपचित पर, पूर्वापर वर्तमान अतीत अनागर सकल अवस्थाओं में अनुगत एक वस्तु अन्वित में अनुगत एक वस्तु के जी मानोगे वो तो कूटस्थ हो जाएगा विभ्रवर्ते थे तो विरुद्ध बात है कुटस्थ भी है और परिणाम भी प्राप्त हो दोनों हो सकता है क्योंकि जो कुटस्थ होता है उसे परिणाम नहीं हो सकता जो परिणाम ही है वो तो कुटस्थ नहीं हो सकता है और आपके हिसाब से जो सर्वानुषित है बोल रहे हो सगल अवस्थाओं में चीज है बोल रहे हो फिर तो कुटस्थ होगा और जो परिणाम भी कैसे कहते हो? परस्पर वृत्त बात आप कह रहे हैं यदि अनवि कौटस्त परिवर्तित तो कुटस्थ भी रहेगा वो और भी परिणाम प्राप्त करेगा नहीं तो सिद्धांतिकता है अयम आदोष हम वे परिणाम धर्मों का कार्य रहे हैं धर्मी का नहीं धर्मी दृष्टिया जब हम देखते हैं और जब धर्मी का परिणाम कहता हूं वहां पर धर्म धर्म को अभेद करके कहता हूं ये तो पहले कहा ना एक परिणाम आओ इसलिए एक ही परिणाम वास्तव में है धर्मी विक्रिया ही धर्मी में होने वाली विक्रियाओं को ही हम धर्म परिणाम लक्षण परिणाम इत्यादि नामों से कार्य प्रपंचते पहले बोल चुके वहां धर्म और धर्मी को अभेद करके खान लगता है क्या भेद पर कथन करना हो कहेंगे कि कहेंगे धर्म परिणाम ही है और धर्म परिणाम क्योंकि लक्षण लक्षण का परिणाम अवस्थाओं से होता है धर्म परिणाम से अंदर कोई वस्तु नहीं है इस प्रकार से जो से तो से है हमारा सिद्धांत है पहले एकांत अनका जी क्यों अस्मा दोष नहीं है क्योंकि एकांत अनविकमा हम एकांतिक तो तो सिद्धांत और व्यविचारी सिद्धांत तो के तो रूप में इस बात कथन नहीं कर रहे जो तुम स्पष्ट हुए क्या कार्य हो आप तदेत ता त्रैलोक्यम व्यक्तरपैती तस्मात नित्य तो प्रतिशीदा तदेत त्रैलोक्यम व्यक्ति रपैती अर्थक्रिया कारित्व तो को छोड़ देगा तो फिर वो तो नित्य कहां से होगा जो वस्तु अर्थ क्रिया कारित्व रहित हो जाए वस्तु का वो नाश हो गया किसी क्रियान्वयन न हो किसी प्रयोजनाथ न हो जो वस्तु वस्तु है ही नहीं क्योंकि जो वस्तु होगा वो वस्तु निश्चित रूप में किसी न किसी क्रियान्वयी होगा और कोई न कोई प्रयोजनार्थ ही होगा अच्छा अर्थ क्रियान्वयित तो क्रियान तो अर्थ क्रियान्वित तो अर्थ क्रियान्वित नहीं होगा तो, सत्यम इस सिद्धांत के आधार पर एक कार है सप्तम अर्थ उनके दृष्टिकोण से भी है अर्थ क्रियान्व सत्यम है बौद्धों का जवाब देना है ना उसी हिसाब से जवाब दे रहे हैं इसलिए लोग क्यों व्यक्त अपने अर्थ क्रिया कारित रूपा वस्तु के सत्व ही हट जाएगा कस्मात नित्यत्व प्रतिषेदार्थ क्योंकि नित्यत्व का प्रतिषेद हो गया इस बात तो वो अत्यंत असत्य क्या नित्यत्व रहित वस्तु अत्यंत असत भी हो सकते है खपुष है वहां नित्यत्व नहीं है वह असत है कदम नहीं असत्य नहीं है अपेतम अपनी फिर भी वो है क्यों विनाश प्रतिषेधा केंगे के अत्यंत विनाश भी नहीं होता अरे नित्य नहींनाश भी नहीं ऐसा वस्तु होने के नाते उसका नाम परिणाम ही निरंतर एक दूसरे को परिणाम प्राप्त होते रहेगा लेकिन का अत्यंत नाश भी नहीं है और स्वर्ण नित्योगे भी हम नहीं कहना चाहते है स्वर्ण के, के अपने स्वरूप अतिक्रमण करके कुंडलादि नाम का परिणाम होते रहते हैं ये बात स्वीकृत विनाश प्रतिषेद संसर् सूक्ष्म सौक्ष्मी होता क्या है अपने अपने कारणों में जब वस्तु लय हो जाता है ना तब हम उपलब्ध नहीं होता उसको विनाश मानते हो तो मान लो लेकिन हमारे यहाँ वस्तु का विनाश इसलिए नहीं है जिस कुंडल को आपने गलाया है सोना वापस बन गया उस वैसे दोबारा वही कुंडल बना सकते उसी आकार बनी जाएगा दोबारा कुंडल इसलिए जो पूर्व में परिदृष्ट जो कुंडल था उसका क्या हुआ विलय हुआ उस विलय को अब नाश करना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं कौन शब्द का लड़ाई हुआ करते हो कारण में कार्य का लय को आप विनाश कराते हो तो हमारे तुम्हारे मत में कोई शब्दों का भेद हो गया क्या हम कहते कारण में कार्य का लय होना इसमें क्या कहते हैं वो अनातीत लक्षण को प्राप्त कर रहे हैं हाँ हमें शब्द हम विलय कहते हैं उसको तुम तो उसको विनाश कह रहे हो संसर्ग ने स्व कारण लया संसर्ग क्या है यहाँ पर कार्य का स्व कर्ण में लय हो जाना लया तूक्ष्म वो वो इतना सूक्ष्मता को प्राप्त हो गया सूक्ष्म आप यथा पूर्व में अनुभव कर रहे थे वह सब अनुभव नहीं कर पाते लक्षण परिणामो अधर्मो अध्वसु वर्तमान अतीत लक्षण युक्त अनागत वर्तमान आभ्याम लक्षण अभियुक्त इसे लक्षण परिणाम धर्मो लक्षण परिणाम से विशेष जो धर्म है वह कालों में व्याप्त होकर होता है अध्वसु वर्तमान जब मान्य तीन कालों में से वर्तमान काल विद्यमान होगा तब अतीत लक्षण युक्त हो अतीत लक्षण युक्त अनागत वर्तमान अभियान रक्षनाभ्याम अभियुक्त जो वर्तमान था वो अतीत हो गया जब अतीत लक्षण युक्त हो जाता है तब वह अनागत और वर्तमान से भी संबद्ध ही रहता है रक्षाभ्याम अभियुक्त तथा अनागत अर्थात जब वही अनागत भाव का जो था वो क्या हो गया अनागत लक्षण युक्त अब वर्तमान अतीता भ्याम लक्षणाभ्याम अवयुक्त है वर्तमान अतीत लक्षणों से वो अवयुक्त ही रहता है तथा वर्तमानों वर्तमान, वर्तमान लक्षण युक्त जो वर्तमान है तो वर्तमान लक्षण युक्त होकर के अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम अवयुक्त थी अतीत अनागत लक्षणों से वो अवयुक्त ही होता है यथा पुरुष एक स्त्रियाम न शीशा से विरक्त होती ये बात पहले भी एक बार कह चुके हैं दो बार कथन कर रहे हैं पुरुष है वो एक स्त्री में अनुरक्त हो इसका मतलब यह तात्पर्य नहीं होता वो अन्य समस्त स्त्रियों से वो विरक्त हो गया है एक में सरक्त है तो दूसरे में वो विरक्त है ये कोई जरूरी नहीं है जिसमें उस समय वो अनुरक्त है वो वर्तमान से उक्त है और जो वर्तमान है वो अति तनाव संबंध भी होता है इसे अन्य स्त्रियों का राग भी अंदर है उससे भी संबद्ध है वो अन्य स्त्रियों के प्रति जो राग है वो अनुभिव्यक्त है वर्तमान जिस स्त्री में अनुराग जगा हुआ है उसमें वो अनुरक्त हो जाता है आज किसी से विरक्त नहीं है वो आज विरक्त होता ही नहीं इसलिए ये सब क्यों कह रहे हैं योग सूत्र में तो मुख्य जो सिद्धांत योग सूत्र का है वैराग्य पर टिका हुआ वैराग्य के बिना मोक्ष होता है और ये दिखाना चाहते हैं आप जो समझ रहे हो मैं अमुक से विरक्त हूँ ये तुम्हारी भ्रांति हो सकती है आप सोच रहे हैं मुझे आश्रम नहीं चाहिए मैं आश्रम मुझे गद्दी नहीं चाहिए मैं इन सब से विरक्त हूँ लेकिन वो अभी ऐसा महसूस हो रहा है उस विषय से आपका वैराग्य विरक्तता मालूम होता है क्योंकि उसमें विद्यमान जो अनुराग है वो अभिभूत है वो मौका लेकर उजल कोई भरोसा नहीं ना अभी कोई बुला लिया आपको और बढ़िया गद्दी देने को बात करेंगे तो कई ऐसे हैं इनमें से निन्यानवे प्रतिशत तो ऐसे ही होंगे तो तुरंत चलने को तैयार हो जाएंगे अरे छोड़ो आज पढ़ाई देख लेंगे अरे दो चार आचार्य रख लेंगे आपके पास पढ़ लेंगे ऐसे भी है लोग बड़ा मुश्किल है अभी एक था ना महंत हो गया अब वो महंत ही कहता आप हमारे यहाँ के पढ़ाई अब बताइए महंत हो गया विद्यार्थी और वो कहता है आप किसी आचार्य से कहा उसने आप यहाँ आइए और हमें पढ़ाई वो बताओ मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता आप हमारे यही रह जाओ हम आपके कमरे में आगे पढ़ाएंगे उसके बाद हम महंत और आप नीचे अरे तुम्हें बल मग तो दे ही देंगे आचार्य बैठो अब इतना है विचित्र दुनिया अब किसी के सामने झुकना नहीं चाहता किसी को नमनार नहीं बोल सकता वो हिमांत हो गया ना सिंह चढ़ गया उसके <laughs> मूड है अरे पूरा पढ़ा नहीं कुछ नहीं ठीक है तुम्हारे गुरु जो गुजर गए तो वो गद्दी मिल गए आज मतलब ये थोड़ी हो गए तुम सब कुछ हो गए और आचार्य वाचार्य कुछ नहीं आचार्य जो उनको पढ़ाते थे और कहीं मिले उनको बाहर कोई कार्यक्रम ये इतना व्यवहार ऐसे ही किया तो उन्हें दूसरे को पता न चले ये से इनका विद्यार्थी था ओम नमनारायण नहीं कहा आचार्य आए बैठे अपना चले गए ये अपना बैठे रहा। हाँ राम राम नहीं कुछ नहीं कि लोग समझे आपका परिचय है क्या पूछेंगे ना अब नमनारायण करा सम बातचीत कि क्या बात है आपको क्या लगा क्या परिचय जाना पड़ेगा आचार्य मेरे फिर को तो पता लग जायेगा इनसे पढ़े थे नहीं डर रहे फिर पता लग जा तो तो भी, भी गुरु परंपरा में देखा है जहां गुरु का फोटो नहीं कुछ नहीं नाम नहीं देते गाली देते उल्टा गुरु के नाम हमारे पड़ोस में है एक आसन बहुत बड़ा आसन ले गुरु को गाली से आप सुनने को मिला आपने का छोटा सा फोटो टांग दिया गुरु का पता नहीं क्यों टांग दिया। वो भी मरने के बहुत साल बाद 10-12 साल बाद मरने के गुरु के शरीर छोटा छोटे 10-12 साल एक छोटा सा फोटो टांग दिया ऐसी ऐसी परम्पराए इसे ये मत समझिए आप किसी विरक्त हैं या किसी कोई पद से व्यक्त है तो समय है कि उपलब्ध नहीं इसलिए विरक्त है ये समझा जा सकता है <laughs> उपलब्ध तो नहीं है तो विरक्त यथा पुरुष एक स्त्रिया रक्तो न शेषाशु ना अतः लक्षण परिणाम सर्वस सर्वलक्षण योगा अद्भुत कोई शंका कर सकता है आपने कहा कि वर्तमान जब रहेगा तब भी वो अतित से संबद्ध है अनागत रहेगा तो अतिथ वर्तमान से संबद्ध है फिर तो ये हर एक समय तीनों रह जायेंगे सम्बद्ध होकर हो जाएगा किसके आधार पर व्यवहार होगा अचित तत्व व्यवहार करूं कि वर्तमान व्यवहार कि की अनागत व्यवहार करू जब तीनों है वह सम्बद्ध होकर भाई हम तीनों कर रहे हैं लेकिन एक ही तो अभिव्यक्त है और बाकी दो अनव अवस्था में है इस आपत्ति क्या है? जो व्यक्त है उसका व्यवहार करो अनव्य अन्यो के साथ सामान्य सम्बन्ध बना हुआ रहे इन विशेष जिस एक सम्बन्ध आप अनुभव कर रहे हैं उसी के साथ वार होगा पूर्व पक्षी का अपना आशंका है कहता है कि शांकर दोष हो जाएगा इति परेर तस्य परिहार उसका परिहार करते देखो भाई धर्मान धर्मत्व अप्र साध्यम वास्तव के धर्मों का जो धर्मत्व है वह यह साधनी की जरूरत नहीं धर्मों के स्वरूप का पहले ही सिद्ध कर चुके हैं अब प्रसाद मैंने वो ये न समझे है ही नहीं यहाँ प्रसाद करने प्रक्षण सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं है पूर्व में हमने सिद्ध कर चुका हूं सचिज धर्मत्व लक्षण भेदो की वाचा क्योंकि हम पहले शब्दावे प्रयोग कर चुके हैं यदि धर्म न होता तो लक्षण भेद कहा से वहां होता धर्म ही नहीं है लक्षण भेद कहा से आएगा और लक्षण भेद न हो तो अवस्था भेद कहाँ से होगा अगर धर्म लक्षण अवस्थाओं बिना धर्मी नाम का वारी नहीं हो सकता है इस चीज को सिद्ध हमने पूर्व में कर चुका हूँ यह अलग से कथन और करने की जरूरत नहीं है न वर्तमान समय धर्मत्तम एवं ही वर्तमान समय के समय में ही उसके अंदर धर्मत्व रहेगा अन्य समय में वो धर्म ही नहीं है ये बात नहीं कहा सकता अभी अभी भी पूर्व में दृष्टान दे चुका हूँ एवं राग धर्म क्रोध काले रागस असुमदाचारा जिसे पहले विचार करते हुए कहा था चित्र में राग धर्म नहीं रहता है कब जब क्रोध रहता है क्रोध के काल में ओ माँ को माँ नहीं समझता बाप को बाप नहीं समझता गाली देता है लाते मारते है, सब कुछ कर देता है और राग के समय में क्रोध नहीं रहेगा तब तो जब बड़ा प्रेम करेगा बड़ी सेवा करेगा माँ जी पिताजी पीछे पीछे घूमेगा कब करता है लेना होता है <laughs> तो माल लेना होता है ना माँ बाप से उन्हें संपत्ति लेनी कुछ भेज बड़ा सेवा करेगा हाँ जी पिताजी और नहीं तो पत्री के अनुसार नाच के क्रोध भी करेगा वो है करंट देती है तो यहाँ क्रोध होता है और तो माल लेना होता है तो करंट वो किनारे कर देता है चुप रहो नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा वो भी चुप हो जाती तो निकालो निकालो जितनी निकालना तब तो सही सब ठीक रहता है ये चित्त गई दुर्दशा है इसलिए साफ है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है ना पर एक दूसरे संबद्ध है एक विवृद्ध है बाकी अनिविवक्त रहेगा ये नहीं कभी भी किस चीज का भाव हो जाए ये नहीं हो सकता रागस्य असमुद्धाचार में अनाविर्भूता वो समय आविर्भाव नहीं हुआ है किंच और दूसरी बात यह है त्रयाणाम लक्षणा नाम विपद एक व्यक्त हो आ गया एक व्यक्ति के अंदर तीनों को एक का राज देखना चाहो क्या संभव है एक कालावच्य एक ही अनुभव होएगा बाकी दो संबद्ध है किंतु वो गौण है अनिव्यक्त है आविर्भूत नहीं है एक से एक कालावच्चे देना एक, काला एक ही व्यक्ति में तीनों लक्षण देख लो तीनों अवस्थाओं को देख लो ऐसा नहीं है बच्चा है तो जवान नहीं है आओ बच्चे में आप जवानी भी देख लो बुढ़ापे भी देख लो कैसा होगा अरे तीनों अवस्था एक कालावच्ची देना एक व्यक्ति के अंदर नहीं देख अति तनागत वर्तमान तीनों की एक में नहीं हो सकता न लक्षण परिणाम ना अवस्था परिणाम न धर्म परिणामी अब वो है वो आदमी का बच्चा तो आदमी का बच्चा है ना वो कुत्ते का पिल्ला भी है क्या अरे कैसा होगा एक ही धर्म होगा वो आदमी का बच्चा तो का बच्चा ही होगा वो कुत्ते का पिल्ला नहीं होगा वो अब वो करे बिल्ली का पिल्ला जिसे बोलेगा मऊ में कहेगा तब पिल्ला थोड़ा हो जाएगा वो अरे म्या म्या करेगा भो भो कर देगा इतने तो तो वो नहीं हो जाएगा तो एक ही रहेगा एक एक ही धर्म वाला होगा तो यदि एक ही लक्षण वाला होगा और एक ही अवस्था का होता है क्रमेण तो हाँ क्रम से वो आ सकते क्रम से जो है जैसा विव्यंजक कावे वैसे वैसे होते जाए तो बच्चा से जवान हो जाए जवान से बूढ़ा होगा मर्जी फिर कुत्ता बन सकता है क्रमेण कुछ भी हो सकता है ना अवसर परिणाम हो रहा है क्रमेण लक्षण परिणाम भी हो जाएगा धर्म परिणाम भी होता है हो जाएगा क्रमेण तो स्व व्यंजकाजन से भाव भवे क्रम से तो स्व के का अभिव्यक्ति का कारण जब उपस्थित हो जाता है तब तो तद तो भावों को प्राप्त होता है इसमें कोई संशय नहीं है उक्त इस बात पंच का आचार्य कहते भी हैं रूपातिशया वृत्तिशयाच परस्परण विरुद्ध सामान्या अतिशय तो ही सह प्रवर्तन दे रूपातिशय है रूपातिशय किस बुद्धि रूपाणि धर्म धर्म ज्ञान ज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर अनैश्वर अष्ट को रूपातिशय कहते हैं और वृत्तिशय क्या है शांत मूढ़ घोर इन है ना शांत मूड घोर सत्र का इनको कहा जाता है वृत्ति शांत वृत्ति चल रहा है जो तो घोर वृत्ति है मूढ़ागर वृत्ति तमोगुण का वृत्ति रजोगुण की वृत्ति और सतुगुण का वृत्तिशयाच परस्परेण विरुद्ध अंत्य विरुद्ध होते हैं विशेष होता है अतिशय। अतिशयन रूप अतिशय और वृत्तिशय पर विरुद्ध होते हैं यदि शांत वृत्ति है उस समय और वृत्ति नहीं, नहीं, नहीं हो सकता मूढ़ वृत्ति नहीं हो इस समय आपके यहां शांत वृत्ति चल रहा है सत्य सात्विक वृत्तियां चल रहे हैं इस समय से आपके अंदर रजोगुण भी नहीं तमुगुण भी नहीं वृत्तिया तो अभिभूत है इसी प्रकार से इस समय ज्ञान लक्षण आपका रूपातिशय चल रहा है इसमें अज्ञान लक्षण से नहीं हो सकता तो परस्पर विरोध होने से अतिशय वालों का परस्पर विरोध है इन सामान्य रूप सारे आपके पास अंदर रहते सब अंदर में जमा माने जब ज्ञान आकर वृत्ति चल रहा है उस अज्ञान भी अंदर बैठा हुआ है सामान्य होने के नाते वो सामान्य का विशेष के साथ कोई विरोध नहीं होगा परस्पर दोनों विशेष रूप में जो रहे उसे विरोध होता है अतिशयों का विरोध है और सामान्य का अतिशय के साथ कोई विरोध नहीं है और सामान्य का परस्पर विरोध का प्रश्न ही नहीं है सब गौण होकर पड़े हैं तो पर्वरोध कहाँ से होना है, है नहीं, नहीं। इसलिए कहते कि देखो रूपातिशयों का वृत्तिशयों का परस्पर पर विरोध होता है लेकिन सामान्यों का अतिशयों के साथ में न वृत अतः सा प्रवर्त वह एक साथ प्रव कोई दिक्कत नहीं हो तस्त अशंकर इसलिए सभी का सभी समय के केवल के बावजूद भी कोई शासकर रोश नहीं होता यथा रागस्व क्वचित समुदायचरिते न तदान अत्र अभाव यथा राग ऐसी क्वचित समुदाय किसी काल विशेष में किसी व्यक्ति विशेष में राग सम्य प्रकार अभिव्यक्त होता है इसका मतलब यह नहीं है कि न तदानी अन्यत्र भाव अन्य विषयों में उसका कोई राग ही नहीं होता ऐसा आप कल्पना नहीं कर सकते किंतु केवल सामान्य समन्वय जिन अन्य विषय का राग जो है ना उस समय सामान्य रूप से विद्यमान रहते हैं अस्तित्व तस्व इसलिए उस समय वहाँ उसका भी विद्यमानता भाव विद्यमान है इसमें संशय नहीं है इसी प्रकार ऐसी ये तो धर्म की बात हुई लक्षण अवस्थाओं में भी ऐसी समझना न धर्मी त्रेद्वा लेकिन धर्मी कभी त्रिध्वा नहीं होता धर्मस्तु त्रिध्वान तो धर्म ही त्रिध्वा होते हैं तीनों काल को परिणाम को प्राप्त करते रहते हैं तेलता अलक्षता धर्म में ही विशेषता है कोई अध्वा लक्षित हो रहा है अन्य दो अधित होती है एक रूप लक्षित हो रहा है तो अन्य सात रूप अलक्षित हो जाएंगे रूपाधोर